भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध रुक्मणी हरण श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यो बोली भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्राह्मण देवता जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है कहाँ तक कहूँ मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने देशवश मेरा विवाह रोक दिया है परंतु ब्राह्मण देवता आप देखिएगा जैसे लकड़ियों को मथ एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उनमें से आग निकाल लेता है वैसे ही युद्ध में उन नामधारी छत्री कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मधुसूदन श्री कृष्ण यह जानकर कि रुक्मणी के विवाह की लग्न परसों रात्रि में ही है सारथी को आज्ञा दी कि दारूक तनिक भी विलम्ब न करके रथ जोत लाओ दारूक भगवान के रथ में सैभ्य सुग्रीव मेघपुष्प और बलाहक नाम के चार घोड़े जोत उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया सूर्यनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर, फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्र घोड़ों के द्वारा एक ही रात में आनर्त देश से विदर्भ देश में जा पहुंचे कुंडी नरे कुंडीनेश भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिषपाल को देने के लिए विवाहोत्सव की तैयारी करा रहे थे नगर के राजपथ चौराहे तथा गली झाड़ बुहार दिए गए थे उन पर छड़काव किया जा चुका था चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडिया और पताकाए लगा दी गई थी तोड़न बांध दिए गए थे वहां की स्त्री पुरुष पुष्पमाला हार इत्र फुलेल चंदन गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे वहाँ के सुंदर सुंदर घरों में से अगर के धूप की सुगंध फैल रही थी परीक्षित राजा भिस्वक ने पितर और देवताओं का विधिपूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्थ वाचन भी सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मणी जी को स्नान कराया गया उनके हाथों में मंगल कंकड़ पहनाए गए कोहबर बनाया गया दो नए नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गई श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने साम, और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्वेद के विद्वान पुरोहितों ने ग्रह शांति के लिए हवन किया राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे उन्होंने सोना चांदी वस्त्र गुड़ मिले हुए तील और गौवें ब्राह्मणों को दी इसी प्रकार चेद नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र सुषपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगलकृत्य कराए इसके बाद वे मध चुआते हुए हाथियों सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों पैदलों तथा घुड़सवारों की चतुरंगणी से ना लेकर कुंडिनपुर जा पहुँचे विदर्भराज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया उस बारात में सालव, जरासंध दंत विदुरत और पौणरक आदि शिशपाल के सहस्त्रों मित्र नरपति आए थे वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम के विरोधी थे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 और उनके सारे मनोभाव भक्त मनचोर भगवान ने चुरा लिए थे उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए परीक्षित इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के सुभा शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी उसी समय उनकी बाई जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे